और uh किसी -huh. yeah. मातृ शक्ति इस मंत्र में अनेक बातें हमारे कल्याण के लिए कही गई हैं यद अंगे का अर्थ है मित्रह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 परंतु ईश्वर एक ऐसा मित्र है जो किसी भी काल में मित्रत्व को नहीं छोड़ता मित्र वास्तव में अपने दूसरे मित्र के है ईश्वर की मित्रता काल से हमारे साथ में है और काल तक रहे मनुष्य की मित्रता बदलती रहती है और व्यक्ति जगह यानी धार्मिक संयमी होता है तो वह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 क्या करते व्यक्ति क्यात्मो मक्खी बै तो मैंने मे कि आपकी हिंसा की प्रवृत्ति हिंसा की भी तो उठा सकते ऐसे मारता है तो आप कर आत्क्षण ईश्वर से मिलने की बात जहां तक है योगी बनने की बात है वहां बिच्छू को सांस को आत्मवत देखना पड़ेगा यह अलग विभाग कर लो उसे रक्षा तो करनी है रक्षा नहीं करना यह मित्रता का द्योतक नहीं है एक दिन घर में गैस फट गई टुकड़ा टूटा एक बुढ़िया माता को भोजन बनाने वाली थी वह टुकड़ा टूट के चला तो दरवाजे को ऐसे लगा तो वहां से भी इतना टूट गया मैंने कहा कि क्या हो गया क्या वो ग्रहेश फट गई मतलब भागो तो फेरी दूर आप तो डरते हो रक्षा करना डरना कोई सीधा कोई संबंध नहीं है ईश्वर भी रक्षा करता है वो भी डरता हुआ डरता डरना और रक्षा करना बिल्कुल अलग अलग है यह परिभाषा ही अशुद्ध है और यह जो है करना और उससे बचना इसमें कोई विरोध नहीं है मां बच्चे से मित्रता रखती है या नहीं रखती दोनों और नोट आउट आके मारते मां के शर्म में यह तोड़ डाले वो तोड़ डाले उससे बचती है या नहीं बचती चूल्हे मार डाल दे बचती है ना मां और उससे मित्रता भी रखती है बच्चे से बचती भी है कई बच्चे क्या करते हैं डड्डा मारते हैं मां के शर्म में जो बचना पड़ेगा मित्रता नहीं भीति पडेगि यदि बच्च मता का पात्र बन सकतािच्छु क्यो न असल माता बिक्षू भर बच्चे में आत्मा अलग अलग दिखा देता ा हो यानि वो बिच्छु दिखता बता व्यजको एक जीदारी थे वो आटा रते रोटी बनाते थे, सिंह प्राग रूप की बात और वो दूर रहते थे जंगल में वो चुया छोटी छोटी देखकर के आती को खा जाती और वो देख रहे तो बड़ी गड़बड़ करती अब जब चुईया दिखाई देती तो उसको देखते ही इसको मारने की सोचते वो स्वामी जी मेरी तो हिंसा की प्रवृत्ति बन गई जो चुइया दिखती है तभी वही बैर भाव उठता है कई बार ये गलत भी हो जाती है अब मैं आपको धमका देता हूं ना कई बार आपकी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी वहां जो कि मैं इसके लिए धमकाऊं कि स्वामी जी नाजे होगी डरते हैं ना आप कभी कभी देखो भोट डरते ही है अगर मुझसे भी मित्रता नहीं कर सकते तो बीच में बचा मित्रता करें <laughs> आप योग यो मुझसे मित्रता नहीं कर सकते तो <laughs>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 उसका कहा कि जो अच्छे होते हैं अच्छे छात्र होते हैं गुरु के से धमका गुरु धमकाता दण्ड देता है उनसे वो प्यार प्यते लो क्या विद्यार्थी को बलको बालिकां को भूल धमकाता दण्ड देता है। से विद्यार्थी प्यार प्यते है प्यो व्यक्तिशियो दण्ड दे प दमकाने पर को चे लडकी चे लडका अभि नी बने आजकल् क पम्परा ये है जो प्यूब बगडने देख वध्यापक अच्छा औ सम् कुखे के लिए दे गो कौन अच्छा नहीं डॉक्टर अच्छा जो सब कुछ खाने की कहे ना कहते ये डॉक्टर अच्छा है वहां जाएंगे आप करके कर देखे ना और यह भी मत खाना वो भी मत खाना यह भी नहीं करना ओके उसके पास कोई नहीं जाएगा अच्छा जो दोष करने पर दंड दे वो बुरा व्यक्ति और जो दोष करने पर दंड नहीं देवे वो अच्छा व्यक्ति और परमात्मा मित्र होता हुआ भी ध्यान देना कभी दंड देने से नहीं पर छोड़ता किसी को मित्र है तो इसलिए कहा यदि अंग आखिर दासू से दासू दाशु, दासू से और दासू से चतुर्थी की बुद्धि बनाई हे अंग सबके मित्र परमात्मा दासू से करी से जो व्यक्ति तन्वमन धन से की कज्ञा का पालन करता है दान देता है विद्या का दान धन का दान शारीरिक सेवा का दान उसको लौकिक सुख और मुक्ति सुख दोनो देता है। ये उपरि है यदाह हे परमात्मा श दासु दाने के, दान वाले के लिए, तन्मन धन से उपकारे के भद्रम करिष्य भद्र कहते लौकिक सुख को मोक्ष सुख को दोनों प्रकार सुख है और तव केडा एतत एतत् सत्यम् केडा य सत्य निश्चितरूपे इ दाने को लौक सुख मुक्ति का सुख देता अस्को य विराम दि जाता